मंडुक्योपनिषद शांक्य तोरीय का स्वूप नात प्रज न ना बहिस्प्रज्ञ नोभत प्रज न नो न प्रज्ञानक ना प्रज नाप्रज्ञ ना अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यं अलक्षण अचिंत अव्यपदेश्यम एकात्मसारम प्रपंचोपात शिवम अद्वैत चतुर्थ स आत्मा स विज्ञेयः। विवेकी जन तुरी को ऐसा मानते हैं कि वह न अतः प्रज्ञ है न बहिष्प्रज्ञ है न उभयतः अंतर अंतर्वहिप्रज्ञ है न प्रज्ञान घन है न प्रज्ञ है और न अप्रज्ञ है बल्कि अदृष्ट अव्यवहार्य अग्राह्य अलक्षण अचिंत्य अव्यपदेश्य एक आत्म सार प्रपंच का उपसम शांत शिव और अद्वैत रूप है वही आत्मा है और वही साक्षात् जानने योग्य है ननु आत्मनः कथने नत्म चतुष्पा प्रतिज्ञा न्यत्वे सिद्धे नांतः प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेधोनर्थक पूर्वपक्ष किन्तु आत्मा चार पादों वाले है ऐसी प्रतिज्ञा कर उसके तीन पादों का वर्णन कर देने से ही चौथे पाद का अंत प्रज्ञादि विशेषणों से भिन्न होना तो सिद्ध ही है अतः नात प्रज्ञ इत्यादि प्रतिषेध तो जैसे ही है न विकल्प स्वरूप प्रतिपत्ति सर्पाविककषेधे ना रज्जुस्व प्रतिपत्तिवत्वस्थ सेवात्मन तुरीयपादय प्रति तत्व यदि अन्यत् प्रपत्ति पति द्वारा प्रपत्तिपत्तिरावात् प्रति रज्जु इवा, भेर, विकल्प माना, स्थानत्रे शून्यतापतिवर्ता प्रतिर्वाज्जुव प्रज्ञादित्वेन विकल्प्यते यदा तदांतः विकल्यदात प्रज्ञादी प्रतिषेधविजान प्रमाण समक लक्षण फलम एवात्म अनपंचनृत्तिलक्षण परिसम तुरीगमें प्रमाणान साधन साधनान रज्जु रज्जुसर्प विवेक समल इव रज्ज्वा सर्पनृत्ति सती रज्ज्वधिगम से सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि जिस प्रकार सर्पादि विकल्प का प्रतिषेध करने से ही रज्जु के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार जैसा कि तत्वमसी इत्यादि वाक्य में देखा जाता है वहाँ जागृता तीनों अवस्थाओं में स्थित आत्मा का ही तुलय रूप से प्रतिपादन करना इष्ट है यदि तुल्य आत्मा अवस्थात्रय विशिष्ट आत्मा से सर्वथा भिन्न होता तो उसकी उपलब्धि का कोई उपाय न रहने के कारण शास्त्रोपदेश की व्यर्थता अथवा शून्यवाद की प्राप्ति हो जाती जबकि सर्पादि सर्प धारा भूछिद्रादि रूप से विकल्पित रज्जु के समान जाग्रदादि तीनों स्थानों में एक ही आत्मा अंत प्रज्ञादि रूप से विकल्पित हो रहा है तब तो अंत प्रज्ञवादि के प्रतिषेध विज्ञान रूप प्रमाण की उत्पत्ति के समकाल ही आत्मा में अनर्थ प्रपंच के निवृत् रूप फल सिद्ध हो जाता है अतः तुर्य का साक्षात्कार करने के लिए इसके सिवा किसी अन्य प्रमाण अथवा साधन की खोज करने की आवश्यकता नहीं है जैसे कि रज्जु और सर्प का विवेक होने के समान काल में ही रज्जु में सर्प निवृत्ति रूप फल की प्राप्ति होते ही रज्जु का ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए ये शाम पुनः तमो अपनय व्याप्रियते अन्यतर घटाधिगमें प्रमाण अप अति व्यपा व्याप्रियत किंतु जिसके मत में घट ज्ञान में अंधकार की निवृत्ति के सिवा किसी और कार्य में भी प्रमाण की प्रवृत्ति होती है उनका तो मानो ऐसा कथन है कि छेद्य पदार्थों के अवयवों का संबंध विच्छेद करने के अतिरिक्त भी छेदन क्रिया का वस्तु के किसी एक अवयव में कोई व्यापार होता है यदा पुनर्घटतम विवेक करने प्रवृत्तम प्रमाणम अनुपादे से तमो नवृत्ति विवेक करने प्रविता तवय वैधि भावाना तदा घट विज्ञानम न तत्प्रमाण फलम् छेद्य अवयवों का संबंध छेद करने में प्रवृत्त छेदन क्रिया जिस प्रकार उसके अवयवों के विभक्त हो जाने में समाप्त होने वाली है उसी प्रकार जबकि घट और अंधकार का पार्थक्य करने में प्रवृत्त प्रमाण अनिष्ट अंधकार के रूप फल में ही समाप्त हो जाते वाला है तब घट ज्ञान तो अवश्य है वह प्रमाण का फल नहीं है न तद्वत अपि आत्मनि अध्यारोपितांत प्रज्ञात्वादि विवेक करने प्रवृत्स प्रतिषेध विज प्रमाण से स्थात प्रज्ञवादीनिवृत्ति व्यतिरेक्रीय व्यापारोपत्ति अंत प्रज्ञवादत्सम भेद प्रमातवादीभेदृत्ते तथा च वक्षति ज्ञाते द्वैतम ज्ञानस्य द्वैत न्वैतनृत्ति क्षण छन व्यतिक क्षण अवस्था चाववस्था प्रसंगा द्वैतनृत्ति तस्मा प्रषेद विज्ञान सिद्धम्। उसी के समान आत्मा में आरोपित अंत प्रज्ञवादि के विवेक करने में प्रवित्त प्रतिषेध विज्ञान रूप प्रमाण का अनुपादित जिसका स्वीकार करना इष्ट नहीं है उस अंत प्रज्ञवादि की निवृत्ति के सिवा तुरी आत्मा में कोई अन्य व्यापार होना संभव नहीं है क्योंकि अंत प्रज्ञवादि की निवृत्ति के समकाल में ही प्रमातृत्वादि भेद की निवृत्ति हो जाती है ऐसा ही ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता इत्यादि वाक्य द्वारा आगे कहेंगे भी क्योंकि वृत्ति ज्ञान की भी स्थिति द्वैत निवृत्ति के क्षण के सिवा दूसरे क्षण में नहीं रहती और यदि स्थिति मानी जाए तो अनुवस्था का प्रसंग उपस्थित हो जाने से द्वैत की निवृत्ति ही नहीं होती अतः यह सिद्ध हुआ कि प्रतिषेध विज्ञान रूप प्रमाण के प्रवृत्त होने के समकाल में ही आत्मा में आरोपित अंत प्रज्ञादी अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है नात प्रज्ञत ना प्रतिषेध न बहिप्रज्ञतिषेध नोभतः प्रज्ञाग्रस्वो अंतरालाभस्था प्रतिषेध न प्रज्ञान घनमीति सुषुप्तावस्थातिषेध बीजभाविवेकूपवात् प्रज्ञमिति युगप सर्व विषय प्रज्ञात प्रतिषेध ना प्रग्ञ चैतन्य प्रतिषेध अंत प्रज्ञ नहीं है ऐसा कहकर तेजस का प्रतिषेध किया है बहिष्प्रज्ञ नहीं है इससे विश्व का निषेध किया है उभयतः प्रज्ञ नहीं है इस प्रकार से जाग्रत और स्वप्न के बीच की अवस्था का प्रतिषेध किया है प्रज्ञानघन नहीं है इससे सुषुप्ति का प्रतिषेध हुआ है क्योंकि वह बीज भाव में अविवेक स्वरूपता का स्वरूप है प्रज्ञ नहीं है इससे एक साथ सब विषयों के ज्ञातत्व का प्रतिषेध किया है तथा अप्रज्ञ नहीं है इससे अचेतनता का निषेध किया है कथम पुनरत प्रज्ञवादीना आत्मनि गम्यमान प्रज्वादौ सर्पादिवत प्रतिषेधाद गम्यत्यविशेषे इतरेतर भेदवत् व्यभिचाराद्रज्वादाद सर्पधारादिवलभेदव्यभिचाराजस्व सत्यम जब कि जबकि अंत प्रग्ञादी धर्म आत्मा में प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं तो केवल प्रसिद्ध के ही कारण उनका रज्जों में प्रतीत होने वाले थर्पादि के समान असत्यत्व कैसे सिद्ध हो सकता है इस पर कहते हैं रज्जो आदि में प्रतीत होने वाले सर्प धारा आदि विकल्प भेदों के समान उनके चित्त स्वरूप में कोई भेद न होने पर भी परस्पर एक दूसरे का व्यवचार होने के कारण वे असद्रुप हैं किंतु चित स्वरूप का कहीं भी व्यविचार नहीं है इसलिए वह सत्य है सुसुप्ते व्यभिचरती थी चेन्ना सुसुप्त सुभूय मानवात्त न ही विज्ञाते विपरिलोपो विद्यते श्रुतः है यदि कहो कि सुसुप्त में उसका विचार होता है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि सुसुप्ति का भी अनुभव हुआ करता है जैसा कि विज्ञाता की विज्ञाति का लोप नहीं होता इस इसुति से सिद्ध होता है अत एवा दृष्टि यस्मा दृष्टम तस्व्यवहार्यम अग्राह्य कर्मेन्द्रिय अलक्षण अलिंगमीतदूमेय अत एववा चिंत्यम अथ एवं एकात्म शब्द एक जागृदादी स्थानसु एकोय आत्मत्य व्यविचारी येनास तथवैक आत्मसारम प्रमाण युधिगे तत्रीय प्रत्ययसार आत्मेंगोपाशीत इसलिए वह अदृश्य है और क्योंकि अदृश्य है इसलिए अव्यवहार है तथा तो कर्मेंद्रियों से अग्राह्य और अलक्षण यानी लिंग रहित है तात्पर्य यह है कि उसका अनुमान नहीं किया जा सकता इसी से वह अचिंत है अतएव शब्दों द्वारा अकथनीय है वह एकात्म प्रत्यय सार है अर्थात जागृत आदि स्थानों में एक ही आत्मा है ऐसा जो अव्यविचारी प्रत्यय है उसे अनुसरण किए जाने योग्य है अथवा आत्मा है इस प्रकार ही उपासना करें इस श्रुति के अनुसार जिस तुरीय का ज्ञान प्राप्त करने में एक आत्म प्रत्यय ही सार यानी प्रमाण है वह तुरी एकात्म प्रत्यय सार है अंत स्थानी धर्म प्रतिषेध इति प्रपंचोपम स्थान धर्मा उच्यते अतएव शांत अवक्रिय शिव येद्विकतुर्थ तोरीय पादत्रय रूप पद्रयूपल्या स आत्मा इति सभीेय प्रतीयमन व्यतिरिक्ता यथा रज्जुस्त आत्मा आत्माधिष्टो दृष्टा नष्टुर्देश दृष्टे विपरी लोपो विद्यते इत्यादि इतों स भूत भूतपूर्वगत ज्ञाते दैत भाव अंत प्रज्ञवादिस्थानियों जाग्रत आदि अवस्थाओं के अभिमानियों के धर्मों का प्रचेद किया गया अब प्रपंचोपम इत्यादि से जाग्रत आदि स्थानों अवस्थाओं के धर्मों का अभाव बतलाया जाता है इसीलिए वह शांत यानी अविकारी है और क्योंकि वह अद्वैत अर्थात भेद रूप विकल्प से रहित है इसलिए शिव है उसे चतुर्थ यानी तुर्य मानते हैं क्योंकि यह प्रतीत होने वाले पूर्वोक्त तीन पादों से विलक्षण है वही आत्मा है और वही ज्ञातव्य है अतः जिस प्रकार रजु अपने में प्रतीत होने वाले सर्प दंड और भूछिद्र आदि से सर्वथा भिन्न है उसी प्रकार तत्वमसी इत्यादि इत्यादि वाक्यों का अर्थस्वरूप आत्मा जिसका कि अदृश्य होकर भी देखने वाला है दृष्टा के दृष्टि का लोप नहीं होता इसलिए श्रुतियों ने प्रतिपादन किया है अपने में अध्यस्त जागृतादि अवस्थाओं से सर्वथा भिन्न है वही ज्ञातव्य है ऐसा भूतपूर्व गति से कहा जाता है क्योंकि उसका ज्ञान होने पर द्वैत का अभाव हो जाता है तुरीय का प्रभाव अत्रैते श्लोका भवती इसी अर्थ में ये श्लोक हैं नृवत्ते सर्वुखा ईशान प्रभुर अद्वैत सर्वभाना देवस्तु विभुस्मृत तुरी आत्मा सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति में ईशान प्रभु समर्थ है वह अविकारी सब पदार्थों का अद्वैत रूप देव तुरी और व्यापक माना गया है प्रतजस विलक्षण दुखावृत्तेशानतुरी आत्मा ईशान इत्यस्य पदस्य व्याख्या प्रभुरिति दुखनिवृत्ति प्रति प्रभुर्भव दुखन तद्विज्ञाननवाद आत्मा आमा तेजस और विश्वरूप समस्त दुखों की निवृत्ति में ईशान है ईशान इस पद की व्याख्या प्रभु है तात्पर्य यह है कि वह दुख निवृत्ति में समर्थ है क्योंकि उसका विज्ञान दुख निवृत्ति का कारण है अव्ययो न भेती स्वरूपा न्यभिचरस्ती जावत एक तत्तकुत यस्मा अद्वैत सर्वभा रज्जुसर्प वन मृषात्वास देवो दैव द्योतना चतुर्थो विभिव्या अव्यय जो व्यय विकार को प्राप्त नहीं होता अर्थात जो स्वरूप से दिव्य चरित यानी चित नहीं होता क्यों चित नहीं होता क्योंकि वह अद्वैत है अन्य सब पदार्थ पदार्थर में अध्यस्त सर्प के समान मिथ्या है जिसलिए प्रकाशनशील होने के कारण वह यह देवतुरीय यानी चतुर्थ और विभु यानी व्यापक माना गया है